भारतीय दर्शन, जैन दर्शन दार्शनिक तथा उनके ग्रंथ श्वेताम्बर सम्प्रदाय के आचार्य भद्रबाहु प्रथम 433 सौ ईसा के पूर्व निर्युक्त के रचयिता थे ज्योतिष शास्त्र पर भद्रबाहु संहिता नाम के ग्रंथ के रचयिता भी यही थे भद्रबाहु दूसरे प्रथम शताब्दी में हुए थे इन्होंने न्यायशास्त्र पर ग्रंथ लिखा था उमा को दोनों संप्रदाय वाले बड़े आदर से देखते हैं दिगंबर लोग इन्हें उमास्वामी कहते हैं ईसा के पश्चात प्रथम शताब्दी में इनका जन्म हुआ था दिगंबरों का कहना है कि यह कुंद कुंदाचार्य के शिष्य थे पाटलिपुत्र में रहकर इन्होंने तत्वाधिगम सूत्र तथा उसकी टीका की रचना की जैन दर्शन का यह प्रधान और सर्वांग पूर्ण ग्रंथ है इसके ऊपर बड़े बड़े विद्वानों ने टीका लिखी है यह बहुत प्रसिद्ध तथा मान्य ग्रंथ है कुंद कुंदाचार्य जैन दर्शन के एक प्रमुख आचार्य थे यह प्रथम शताब्दी से में उत्पन्न हुए और इन्होंने समयसार पंचास्तिकाय प्रवचनसार नियम सार आदि ग्रंथों की रचना की यह भद्रबाहु बाहुद्वितीय के शिष्य थे इनके सभी ग्रंथ प्राकृत भाषा में है इनके अतिरिक्त चौरासी पापुड़ भिन्न भिन्न भिन विषयों पर इन्होंने लिखे थे सिद्धसेन दिवाकर विद्धवादी सूरी के शिष्य थे यह छठी शताब्दी में हुए इनको लोग छपड़क भी कहते थे दर्शन के विशेषकर न्यायशास्त्र के यह बहुत बड़े विद्वान थे सम्मति तर्कसूत्र न्यायावतार आदि 32 ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं जिनमें इक्कीस अभी मिलते हैं सिद्धसेनगढ़ी छः ६०० ईस्वी भास्वामी के शिष्य तथा देवा देवर्धगढ़ी के समकालीन थे इन्होंने तत्वाधिगम सूत्र पर एक उत्तम टीका लिखी है हरिभद्र सूरी सात सौ पाँच ईस्वी के मध्य उत्पन्न हुए थे इन्होंने संस्कृत तथा प्राकृत में सैकड़ों ग्रंथ लिखे जिनमें सदर्शन समुच्चय दस वैकालिक निर्युक्ति टीका न्याय प्रवेशा सूत्र न्यायवाद न्यायावतार वृत्ति आदि बहुत प्रसिद्ध है इनके पश्चात चक्र के रचयिता मल्लवादी वाद महारणों के कर्ता अभयदेव एक हजार ईस्वी लघु टीका के रचयिता रत्न सूरी ग्यारहवीं सदी प्रमाणनयन तत्वालोकालंकार के निर्माता देवसूरी बारहवीं सदी प्रमाण मीमांसा अन्य योग यवच्छेदिका आदि की रचयिता हेमचंद्र बारहवीं सदी हुए मल्लवेण सूरी बारह सौ बयानवे ने अन्य योग छेद के ऊपर सात श्याद्वाद मंजरी नाम की एक टीका लिखी इसकी बड़ी प्रसिद्धि संस्कृत साहित्य में है इसमें प्रमाण तथा सप्त भंगी नय के संबंध में बहुत सुंदर विचार है इनकी रचना बारह सौ में हुई है मलधारी राजशेखर सूरी 1348 सौ ईस्वी बड़े प्रसिद्ध विद्वान हुए थे ये जिन प्रभ सूरी के शिष्य थे प्रशस्त पादभाष्य की टीका न्याय कंदली के ऊपर पंजिका नाम की टीका सरदर्शन समुच्चय आदि ग्रंथ इन्होंने लिखे